पातंजल योग प्रदीप सर्जर्सन समन्वय अवरोहण क्रम दिग्दर्शन शक्तोका दृष्टि शक्ति आत्मा और दर्शन शक्ति चित्त का एक स्वरूप जैसा भान होना अस्मिता क्लेश है अस्मिता क्लेश से राग द्वेष और अभिनिवेश क्लेश उनसे सकाम कर्म सकाम कर्म से जन्म आयु और भोग उनमें सुख और दुख होते हैं इस प्रकार बंध की श्रृंखला बढ़ती जाती है दृष्टि दृश्योह संयोगो हे हेतु अर्थ दृष्टा और दृश्य का संयोग हे हेतु दुख का कारण है तस्य हेतु रविद्या अर्थ इस संयोग का कारण अविद्या है तद्भावात्योगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम उसके अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हान है वह चिति शक्ति का कैवल्य है विवेक ख्यार विप्लवा हानोपाय अविप्लव विवेक ख्याति हान का उपाय है इस विवेक ख्याति की अवस्था में सत्वचित्त में सत्व की विशुद्धता इतनी बढ़ जाती है कि उसके लेश मात्र तम में जो अविद्या वर्तमान थी वह अपने अस्मिता क्लेश आदि परिवार सहित दगदबीज भाव को प्राप्त होने लगती है और तम उस केवल सात्विक वृत्ति को रोकने का काम करता रहता है उस विवेक ख्याति में जो आत्मसाक्षात्कार होता है उससे सत्व चित्त की विशुद्धता इतनी बढ़ जाती है कि उस वृत्ति को स्थिर रखने वाले तम को भी दबा दें तब उस अंतिम सात्विक वृत्ति के भी निरुद्ध हो जाने पर आत्मा की असंप्रज्ञात समाधि रूप परमात्म स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है यही वास्तव में प्राकृतिक मोक्ष का नमूना है किंतु विवेक ख्याति की प्राप्ति का उपाय अष्टांग योग बतलाया गया है यथा योगा योगांगानुष्ठान अशुद्धिक्षय ज्ञान दीप्तिर विवेक है। योग के अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि के नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है योग के आठ अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि बतलाए गए हैं इनमें सबसे अंतिम अंग संप्रज्ञा समाधि है इस संप्रज्ञा समाधि की चार भूमियाँ वितर्कानुगत विचारानुगत आनंदानुगत और अस्मितानुगत है ऊपर हमने अवरोह क्रम बतला दिया है इससे उल्टे आरोह क्रम में जितनी अंतर्मुखता बढ़ती जाएगी उतना ही रज और तम का विक्षेप तथा मल हटकर कर सत्व का प्रकाश बढ़ता जाएगा और इस सत्व के प्रकाश में चेतन आत्मस्पर्श की अधिक स्पष्टता से प्रती बढ़ती जाएगी यही क्रम बंध को हटाने और मोक्ष की प्राप्ति है पहला इस आरोह क्रम में सबसे पहली अवस्था वितर्कानुगत संप्रज्ञा समाधि है जिसमें रज और तम के दबने पर सत्व के प्रकाश में स्थूल भूतों और उनके व्यवहार के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है इस भूमि का संबंध चूँकि पाँचों स्थल भूतों और उनसे बने हुए स्थूल पदार्थ स्थूल शरीर और स्थूल जगत भूभुअ अर्थात पृथ्वी और नक्षत्र लोक से है इसलिए इस भूमि तक वैकारिक बंध बतलाया गया है दूसरा दूसरी अवस्था विचारानुगत सम्प्रज्ञा समाधि है इसमें रज और तम के अधिक दबने पर सत्व के अधिक प्रकाश में पांचों स्थूल भूतों के कारण पांचों सूक्ष्म भूतों का उनकी सूक्ष्मता के तारतम्य से पांचों तन्मात्राओं तक का साक्षात्कार होता है और उसका संबंध पाँचों सूक्ष्मभूत सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत चंद्रलोक सोमलोक अथवा स्वह, मह तपह और सत्यम जो एक प्रकार से सूक्ष्मता की अवस्थाएं हैं से है और उनमें आसक्त योगी इस पुनरावर्तनी मुक्ति को प्राप्त होता है इसलिए इस वैकारिक बंध अर्थात जन्म मृत्यु जरा और रोग से तो मोक्ष हो जाता है किंतु इसमें दाक्षणिक बंध अर्थात सूक्ष्म शरीर और उससे संबंध रखने वाले राग द्वेष आदि मानसिक विकार बने रहते हैं इसलिए इसे दाक्षणिक बंध बतलाया गया है